मांगदार जुन वैष्ठीभीषणी पुण्यागवता कलुभ्य सिंधुभ्य पति पाव्यो वै भ्यो नमो नमः श्री सीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरमन परा जया व्याद् सरग जगत्वर जम्मन साे शिसा वंदे भूतभव्यतर भक्तभक्ति भगवत गुरचतुर्नाम बपुवे िनके पद वंदन किए नाशें विघ्न बंदों पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम जासु जा रवि रिकरण कर बंदों तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज कली समुद्र बूढ़ चलो प्रगट्यो सप्तहाजार युवन में भगत जे पद की धूरी सर्वस सिर धरी राखी हो मेरी Govind jay jay Gopala चार तुलसी सुबह से पावन वन गंगमान पुपथ पुतरक कुशाल कली कपट दंभ पाखंड दहन राम बुन राम जिमी इंधन अनल प्रचंड राम चरित्रा कर जय जय राम श्रीधरी पद पंकज सूरी श्री राम जय राम I'm not afraid. जूनीर जपि राम धर ध्यान उर् सुंदर श्याम शरी दरस पर I'm sorry. Hey. Hey. वट ज्ञान गिहरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद माली सत्संग भवन में ठाकुर श्री नित्य साके बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं की प्रत्यक्ष उपस्थिति में वैष्णव जनों की सनिधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग राम कथा महोत्सव के क्रम में श्रीमद रामचरित मानस के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज हम सबके परम सौभाग्य से पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी महाराज विराजमान हैं परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज की सुदीर्घ काल तक चरण शनि भी आपने प्राप्त की और स्वामी जी के निकट विराजने वाले सभी साधक संत ऐसा अनुभव करते थे कि श्री नवलराम जी के रूप में स्वामी जी ने सब संतों की मां प्रस्तुत कर दी जैसे माता बालकों का ध्यान रखे ऐसे ही आपने संतों का खूब ध्यान रखा और आपकी दिव्य साधुता का ही यह दिव्य परिणाम है कि आज श्री राम सेवाश्रम के द्वार आहरने सब के लिए खुले हैं आज भी खूब संत वहाँ विराज रहे हैं साधक विराज रहे हैं और बड़ी अच्छी पद्धति से वहाँ सेवा का क्रम चल रहा है ये जो राम कथा हो रही है इसमें भगवान की कृपा तो हम सब जीवों पर है ही है हमें स्मरण है कि स्वामी श्री नवल जी कई बार हमसे बोले आप भागवत जी की कथा करते हैं भक्तमाल की कथा करते हैं राम मानस पर कहिए तो संत कोई आज्ञा कर देते तो हमारे मन में तो रहता ही है हमने आपको भी यही कहा था कि कोई योग बनेगा तो जरूर करेंगे बोले नहीं ये थोड़े थोड़े दिन की कथा लंबी कथा कही रामचरितमानस की वो तो बात हमारे मन में थी और संतों के हृदय से ठाकुर जी ही बोलते हैं तो इस बार चातुर्मास का क्रम क्रम सह रामचरितमानस के स्मरण में किया गया है आवश्यक नहीं कि कहाँ तक पहुंचे जहां तक पहुंचे फिर आगे योग बनेगा उसके आगे फिर करेंगे पर ऐसे ही खूब आस्वादन करते हुए हम लोग इस कर्म को आगे बढ़ाएंगे परम श्रद्धे पूज्य भक्तमाली श्री ब्रज बहारी दास महाराज भी हम लोगों के मध्य विराजमान हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं और पूज्य श्री गणपत बाबा जी गिरिराजी चंद्र सरोवर बाबा के उत्सव ऐसी तो पधारी हैं। उत्सव का प्रसाद भी हमको लेके आए हैं और श्री गीता वाटिका का भी प्रसाद लेकर के आए हैं तो दोनों जगह का प्रसाद पूज्य बाबा ने हमको प्रदान किया हर बार तो एक ही स्थल पर पूज्य बाबा का उत्सव होता था पर इस बार रघुनाथ जी की ऐसी कोरोना भई कि वहाँ भी, भी त्रिदिवसीय उत्सव और यहाँ भी त्रिदिवसीय उत्सव है कल ब्रिज के ब्रिज के सभी पूज्य कविगण लगभग चौरासी कोष बज के सब स्थलों से कविगण आए थे और पूज्य बाबा के चरणों में सबने अपने काव्यमय भाव सुमन समर्पित किए बड़ा सुख मिला आज बाबा को तो केवल कथा श्रवण कराने क्यों बाबा के जितना बढ़िया श्रोता अति दुर्लभ कथा होती तो बाबा कहा बैठते थे एकदम एकांत ऐसी जगह जहां बाबा को कोई देखे नहीं और एक आसन से एक मुद्रा में संपूर्ण कथा श्रवण करते समाहित चित्त से भाव समाधि में डूब करके कथा बाबा श्रवण करते थे दास को स्मरण है कि जब शरीर कुछ शिथिल और अशक्त हो गया उस काल में भी प्रतिवर्ष जो सूर्य गोष्ठ में वार्षिक उत्सव में कथा होती थी तो बाबा का की पूरी चित्तवृत्ति कथा में ही रहती थी डूब करके कथा श्रवण करते थे पूज्य बाबा श्रद्धा की न्यूनता के कारण हम कृतार्थता की अनुभूति नहीं कर पाते हैं अन्यथा भगवत साक्षात्कार सम्पन्न संत उनका दर्शन हो जाए उनका स्पर्श हो जाए उनका समागम हो जाए तो वो भगवान के दर्शन स्पर्श समागम के जैसा ही है उनमें कोई भेद नहीं क्योंकि तस्मिन सज्जने भेदा भाव आ भगवान और भगवतीय जनों में भेद का अभाव है हमारे अपने सरल विश्वास के अनुरूप पूज्य बाबा महाराज भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष थे पंडित जी की रहनी को अक्षरसा किसी ने अपने जीवन में आत्मसात किया तो वे परम पूज्य श्री बाबा महाराज जैसे कठपुतली का खेल दिखाने वाला सूत्रधार पर्दे पे नहीं आता पर्दे पे तो कठपुतली रहती है स्वयं छिपकर के पर्दे में बैठता है और सारा खेल खुद करता है पर दर्शक उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं दास ऐसे ही अनुभव करता है कि चंद्र सरोवर आरोप जो कुछ प्रकाश हुआ या हो रहा है उसका सूत्रधार श्री गिरिराजी ने गौ माता ने पूज्य बाबा को बनाया कभी भूल से भी उनकी वाणी से बात नहीं होती कि मेरे कारण मेरी सनिधि में मेरे द्वारा ये कार्य हो रहा है और उन्हीं के प्रभाव से हो रहा था आज भी उनके प्रभाव से हो रहा है ब्रिज में अनेक गोशालाएं हैं किंतु बाबा की कृपा से ब्रिजवासियों के हृदय में यह भाव बाबा ने जगाया कि आज भी ब्रिजवासी अनुभव करते हैं कि किसी सेठ भाटिया की गौशाला नहीं है ये गौशाला तो हमारी है ऐसा अनुभव आज ही गौरवपूर्वक ब्रजवासी करते हैं भले ही उनसे जो सेवा बने वो करें अथवा उत्सव में आके प्रसाद पाने ये उनकी बड़ी सेवा पर वे इस भाव को स्वीकार करते हैं कि यह हमारी गौशाला है हमारे बाबा हमारी गौशाला ये ब्रिज की एकमात्र ऐसी गौशाला है जिसका इतना प्रेम इतना स्नेह इतनी आत्मीयता जिसको ब्रिजवासियों की प्राप्त है कथा का क्रम हम आगे बढ़ाने उसके पहले प्रसाद का तो नित्य आपका निवेदन है ही कि नित्य सब आप सबको प्रसाद पाना है लेकिन कल पूज्य श्री बाबा ठाकुर दासी की के महोत्सव का त्रिदिवसीय महोत्सव का विशेष भंडारा है और सूर श्याम में भी जो कल भंडारा हो रहा है ना ब्रजवासियों के अन्न से होता है बाबा का भंडारा प्रतिवर्ष का नियम है गौशाला के घी से और ब्रजवासियों के अन्न से बाबा का भंडारा होता है उसमें किसी बाहर के व्यक्ति का कुछ नहीं लिया जाता है ये बाबा की भंडारे की विशेषता है यहाँ भी बाबा का कल जो भंडारा होगा उत्सव का उसमें श्री राधा रानी ने कृपा करके पल्ली पार मान सरोवर के निकट थोड़ी सी खेती गौ माता के चारे भूसा के लिए थोड़ी सी खेती ठाकुर जी ने दी है उससे ठाकुर जी की ही गलिया के गोबर से उत्पादित थोड़ा गेहूं है वो गेहूं अभी इस बार फसल पे आया था वो रखा है तो वो श्री जी के खेत का गेहूं ब्रिज का गेहूं ब्रिज का बीज और ब्रिज का खाद पानी ब्रिज की गलिया का खाद पानी उससे सिंचित जो अन्न है वही श्री ठाकुर जी को भोग धराया जाएगा वही ठाकुर जी आरोगेंगे और ठाकुर जी के बाद बाबा गुरुदेव सब प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम सब वही प्रसाद ग्रहण करेंगे तो कल के लिए विशेष निवेदन है कि भैया ऐसे भगवत प्राप्त दिव्य महापुरुष के उत्सव के प्रसाद का एक कण मिल जाए तो वह जीवन का परम सौभाग्य है पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी महाराज कहा करते थे उनकी वाणी ऐसी दास ने सुना कि किसी श्रेष्ठ भगवत प्राप्त संत के उत्सव के प्रसाद का एक कण प्राप्त हो जाए बाबा श्री चंद्रशेखर बाबा के शब्द हैं तो संपूर्ण जीवन की पापराशि जलकर भस्म हो जाएगी और श्रीकृष्ण के प्रेम की प्राप्ति की पात्रता उत्पन्न हो जाएगी वो तो श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा और ये वाक्य कहकर बाबा ने अपने संत को भेज करके पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का प्रथम उत्सव था उससे यहीं से मधुपरी मंगाई थी बाबा ने बाबा किसी भंडारे का नहीं खाते थे पर उनको पता चला कि परासौली के ब्रिजवासियों के घर का अन्न है और पूज्य भक्तमाली जी के उत्सव का भंडारा है बाबा बोले उत्सव के समय हम मधुपरी नहीं करेंगे मलुपीठ ऐसी जो प्रसाद आएगा वही पाएंगे वही बाबा ने पाया तो हम लोगों को तो एक उनका वाक्य का संबल मिल गया कि भगवत प्राप्त संतों के उत्सव का प्रसाद उसकी कितनी महिमा है इसलिए कल सब लोग मध्यान्ह में यहाँ प्रसाद ग्रहण करें, आज साढ़े तीन बजे तक तो लगभग पंगत ही यहाँ चलती रही और उसके बाद फिर धुलाई सफाई हो करके और सब कथा आरंभ होने में थोड़ा विलम्ब हुआ लेकिन कोई बात नहीं घर की कथा है घर का मंच है आगे पीछे होता रहता है जब भगवत कृपा से भगवत संकल्प से श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में श्री गौ माता और श्रीनाथ जी की गिराजी की सन्निधि में जब कथा और लीला का आरंभ हो जाएगा तो फिर यहाँ प्रसाद का कथा के क्रम के कारण उत्सव के कारण यही, यही तो पंगत होनी है और तो यही कथा होनी है और तो क्रम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है फिर प्रसाद की व्यवस्था यहीं रहेगी दोनों समय और लीला कथा का उत्सव उस स्थल पर होगा फिर से हम आपको सूचित करें कि इक्कीस तारीख से श्री गौरांग लीला श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में आरंभ होगी लगभग तीस दिन गौरांग लीला एक महीना गौरांग लीला देखने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त होगा हमारी विशेष प्रार्थना है कि श्री गौरहरी की दिव्य लीला से नाम संकीर्तन से ही उस भव्य भवन का उद्घाटन है आप सब लोग श्री गौरहरी की लीला अवश्य दर्शन करें क्योंकि जीवन में यदि भगवत प्रेम का प्रकाश चाहिए और श्री हरिनाम के प्रति कनिक भी निष्ठा आप जगाना चाहते हैं अपना मानव जन्म सफल बनाना चाहते हैं कलियुग में जन्म लेकर कलियुग के दोषों से बचना चाहते हैं तो श्रीमन महाप्रभु जी की दिव्य लीला का अत्यंत श्रद्धा और अत्यंत भाव से दर्शन करना चाहिए रासलीला रामलीला भी वहाँ क्योंकि दो महीना लीला होना है तो दो महीना में सब थोड़ा थोड़ा बांधगी ठाकुर जी की सब लीला की थोड़ी थोड़ी हम लोगों को देखने को मिल जाएगी और कथा भी वही होगी और समय समय से संतों के उत्सव इसी प्रकार से हम मनाते रहेंगे अभी मानस में नाम वंदना का प्रकरण चल रहा है नाम वंदना में बंदो नाम राम रघुवर को हेतु कृषान भान हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगुन अनुपम गुण निधान सो महामंत्र श्री जपत महेशु जोई जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु महिमा जास जान गणराहु प्रथम पूजित नाम प्रभा इत्यादि चौपाइयों की चर्चा हम कर चुके हैं उसकी व्याख्या भी कर चुके हैं अब आगे की चौपाइयों का हम स्मरण कर रहे हैं जैसा हमने बंधव नाम राम रघुवर को हित प्रशान भान हिम कर को विधि हरिहर में वेद प्राण सो अगन उमकम गुण्य सो इनकी थोड़ी लंबी व्याख्या हो गई ऐसी व्याख्या करेंगे तब तो मानस नाम वंदना में ही सब समय चला जाएगा इसलिए मन में विचार किया कि थोड़ा थोड़ा भाव कहते हुए हम आगे बढ़े आगे की चौपाइयों का स्मरण करें बाबा को लीला में पहुंचना हो तो वहां भी उत्सव चल रहा है वहां लीला हो रही है चंद्र सरोवर पर पांच बजे से समय लीला का है पांच बजे से तो कौने पांच तो है गे अब आप जैसी इच्छा हो जय जय प्री राधे जान आदि कवि नाम प्रताप the okay. जी वर्णन कर रहे हैं कि हम तो नाम की महिमा का वर्णन कर ही कैसे सकते हैं नाम के प्रताप को यदि किसी ने जाना है अनुभव किया है तो वे आदि कवि महर्षि वाल्मीकि नाम के प्रताप का प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव किया सबसे पहले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के बारे में कुछ चर्चा अत्यंत आवश्यक है वो चर्चा हम करना चाहते हैं। वाल्मीकि जी मूल में कौन है शास्त्रीय विवेचन यह है कि जब वेदांत वेद्य तत्व ब्रह्म तत्व भगवत तत्व श्रीमद दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री राम रघुनाथ के रूप में प्रकट होने का सुनिश्चय हुआ भगवान अवतार लेंगे तो भगवान के शाश्वत भाट हैं वेद ये शाश्वत भात हैं जिन्ह न सपने हूँ खेद बरन रघुवर विशद जस अहरनिश भगवान के श्रेष्ठ का वेद भगवान गान करते रहते हैं लेकिन गाते गाते थकते नहीं हैं अहरनिश गाते किसके मुख से प्रथम अवतरित हुआ किसके मुख से प्रक प्रक प्रथम अवतरित हुआ तो वेद श्री ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ क्योंकि ने ब्रह्म हरे मुह्यंत यत सूरया बड़े बड़े सूर्य वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं भगवान के संकल्प से भगवान श्रीमन नारायण के संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वेद के संबंध में एक बात हम सबको समझनी चाहिए जाननी चाहिए कि वेद किसी की रचना नहीं है यद्यपि आधुनिक विचारधारा के लोग वेदों का रचना काल भी सुनिश्चित करते हैं लेकिन यह आर्ष विचारधारा नहीं है भारतीय सनातन विचारधारा यह नहीं है हम लोग तो वेदों को नित्य सिद्ध अनाद्यपौरुषेय मानते हैं नित्य सिद्ध है वेद अनादि है अपौरुषेय है अपौरुषेक अर्थ वेदाचार्य जी है ईश्वर की भी कृति नहीं है पुरुष माने परमात्मा परमात्मा की भी कृति नहीं है वेद भगवान की भी कृति नहीं है वेद भगवान की रचना नहीं है वेद क्योंकि यश निःश्वसितम वेदा ब्रह्मांडं च भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है आप अपनी श्वास प्रश्वास के सर्जक हैं क्या आप अपने श्वास की सृष्टि करते हैं क्या अच्छा हम आपसे पूछें आपका श्वास कब से है तो आप उत्तर यही उत्तर देंगे कि नहीं गर्भ में चेतना आई तो वहीं से श्वास का क्रम शुरू हो गया गर्भ में ही श्वास लेना शुरू कर देता है जब से चेतना आई तब से तो जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है अच्छा चलो अब भगवान के बारे में यही बात सोचो भगवान भगवान का श्वासक प्रश्वास वेद है तो भगवान कब से हैं? किसी को कोई तीसरी तारीख मालूम है भगवान की कब से हैं? परमात्मा सनातन परमात्मा सनातन है सनातन शब्द का सदा सनातन सनातन और जब भगवान का श्वास प्रश्वास है तो श्वास प्रश्वासभूत वेद भी सनातन है वेद भी सनातन है।, वेद है वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूत वेद साक्षात नारायण और स्वयंभू स्वयंभू का अर्थ है उसको कोई उत्पन्न करने वाले स्वयं प्रकट होने वाला वेद है वेदों में अमुक अमुक मंत्रों के जो अमुक अमुक ऋषि कहे गए हैं, कुछ आधुनिक विचारक लोग ऐसा कह देते हैं कि जिस मंत्र का जो ऋषि है उस मंत्र का रचयिता वह ऋषि है उस ऋषि ने उस मंत्र की रचना की लेकिन यह विचारधारा भी सनातन विचारधारा नहीं है तब मंत्र के ऋषि क्या है ये भी समझना चाहिए मंत्र के जो ऋषि हैं जैसे हम एक उद्धरण दें तत्सवित्रि मंत्र से विश्वामित्र ऋषि सभी इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं करते जब महर्षि विश्वामित्र का अंतकरण अत्यंत पवित्र हो गया तो उनके पवित्र अंतकरण में यह तब सभी तु ये ऋचा प्रकट हो गई, और ये प्रजा उनके रोम-रोम से अभिव्यक्त होने लगी गुंजित होने लगी और सब ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया कि इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र जी हुए आनो निर्धीर इति मंत्र से वशिष्ठ ऋषि आनो निर्धिष मंत्र के ऋषि वशिष्ठ हैं तो क्या वशिष्ठ जी ने मंत्र बनाया वशिष्ठ जी के तपहपूत अंतकरण में वह मंत्र प्रकट हो गया इसी को कहते हैं स्वयंभू भु। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होने वाला तो भगवान के संकल्प से भैया आज तुम्हारा माई काम ठीक नहीं कर रहा है भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी के हृदय में वेद प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी के मुखों से वेद की रिव यजुषाम अथर्व इन चारों वेदों की अभिव्यक्ति ब्रह्मा जी के क्रमश मुखों से हुई ऐसी पौराणिक आख्यायी का है अब वेद के प्रतिपाद्य भगवान हैं और वेदांत वेद्य तत्व परब्रह्म तत्व दशरथ नंदन कौशल्यानंदन के रूप में अयोध्या में प्रकट होने वाले हैं तो वेदों ने विचार किया कि जब हमारे प्रतिपाद्य हमारे आराध्य प्रभु प्रकट हो रहे हैं तो उनके गुणगान के लिए हमें भी अवतार लेना पड़ेगा तो वेदों का अवतरण तो ब्रह्मा जी के माध्यम से होता है तो एकावता ब्रह्मा जी को ही और आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के, के रूप में अवतार लेना पड़ा इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन इस बात को हम अप्रामाणिक कोई बात नहीं कहते शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर कह रहे हैं कि स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज ही और महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रगति हुए स्वयं ब्रह्मा जी श्रीमद वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जहां भगवती पराम्बा जगज जननी श्री जानकी जी ने अपनी शुचिता का प्रमाण महर्षि वाल्मीकि की, की आज्ञा से राम जी के दरबार में प्रस्तुत किया है वहां महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं अपना परिचय दिया है महर्षि वाल्मीकि ने कहा है प्राचेत सोहन दसम पुत्रो राजर्षि सप्तम हे राजर्षि श्रेष्ठ श्री राम मैं प्रचेता नामधारी भ्रगु महर्षि का दसवा पुत्र हूँ ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि एक तो मूल में ब्रह्मा जी का स्वरूप है श्री महर्षि वाल्मीकि और दूसरी बात है भ्रगुनंदन है वे प्रचेता नामधारी जो भ्रगु हैं उन्हीं के दसम पुत्र के रूप में श्री वाल्मीकि जी आप लोग कहेंगे फिर इनका नाम बाल्मीकि कैसे पड़ गया संस्कृत भाषा में वलमीक माने होता है वामी सर्प जिसमें निवास करता है वामी उसको बलमीक कहते हैं प्राय देखा होगा दीमक मिट्टी से वामी तैयार कर देते हैं और उसी में सुखपूर्वक वो बड़ा बना बनाया किला है सर्प के लिए उसी में सर्प आराम से निवास करता है निवास ही नहीं करता दीमकों को सफा भी कर जाता है आनंद से वहां रहता है सर्फ तो महर्षि भगु कठोर तप में प्रवृत्त थे उनके तप को देख करके इंद्र को भय हुआ और उनके तप में विक्षोभ उत्पन्न करने के लिए अप्सरा को प्रेषित किया आपका अनंत काल के तप से संचित जो अमोघ तेज है वो स्खलित हुआ और वह बानी पर गिरा और उस बानी से एक दिव्य बालक प्रकट हो गया वो वल्मीक से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम वाल्मीकि हो गया वाल्मीक शब्द महाराज जी अकारांत शब्द है वलमीक और जैसे दक्ष शब्द से दक्ष से अपत्यम दक्ष की संतान को दाक्षी कहते हैं अतई महर्षि पाणिनि का सूत्र है अतई ऐसे ही वलमीक शब्द से इत्यय होकर के आद्य की वृद्धि होकर के वाल्मीकि शब्द व्याकरण शास्त्र में निष्पन्न होता है माने जो बल्मीक की संतान है माने वलमीक से जो पैदा हुआ वामी से पैदा हुआ वो बाल्मीक हो गया इसलिए वाल्मीकि जी जन्म जात ब्रह्मर्षि है ये बात अच्छी प्रकार से सब लोगों को जाननी समझनी चाहिए अब आप लोग कहेंगे कि अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि जी ने खुद अपना परिचय दिया कि हम राम नाम के प्रभाव से ब्रम्हर से तुम अबाप्त और अपना इस रूप में भी परिचय दिया पुराणों में भी ऐसे चरित्र हैं कि पहले उनका चरित्र कुछ दूसरा हो गया था और बाद में फिर वो ऋषित्व को प्राप्त हुए ऐसी चर्चा पुराणों में भी आई है अध्यात्म रामायण में, में और गोस्वामी जी भी संकेत तो कर ही रहे कर उलटा जापू इसका बहुत सुंदर समाधान भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादासी महाराज ने दिया प्रिया के समाध... प्रियादाशी के बिना इसका समाधान संभव नहीं है बड़ा सुंदर समाधान दिया श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय कक्षा 11 में वाल्मीकि जी का नाम बड़े भाव पूर्वक नाभा गोस्वामी जी ने लिया अंग्री अंबुज पान तुको जनम जनम हो जातीन वर् सत्य निलेश गए ये जे जे गोविंद रुपमान्रज हरिचंद्र भगत गधी पुरा सूरज उधन शिविर सुमती अजी नील मुर ध्वज तम्रध्वज अलरक की अलरथ कीरतीरा जनम जनम जा नाभाजी कह रहे हैं कि इन संतों की चरण रज को हम प्रत्येक जन्म में चाहते हैं जहाँ कहीं हमारा जन्म हो इन संतों की चरण रज प्रत्येक जन्म में हमें प्राप्त हो जन्म जन्म हो जातियों का अर्थ है कि वो जन्म लेने से परहेज नहीं कर रहे नाभाजी जन्म लेना चाहते हैं बार बार मोक्ष नहीं चाहते कि हमारा द्वारा जन्म न हो ये नहीं चाहते है जन्म जन्म हो जाती मांग रहे हैं कि जन्म जन्म में संत चरण रज हमें मिले इसका आशय क्या है इसका आशय है कि संत चरण रज प्राप्ति के लिए चाहे जितने बार जन्म हो जाएं वो जन्म सामान्य जन्म नहीं माने जाएंगे क्योंकि संत चरण की प्राप्ति के लिए जो जन्म होगा वह तो जीवन मुक्त पुरुष का जन्म होगा मुक्त पुरुष हैं उनके लिए देह का बंधन भी बंधन नहीं तो इनमें प्राचीनवर ही सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ वाल्मीकि जी जनक जी रूक्मांगदी जी हरिश्चंद्र जी भरत जी दधीशी जी श्रोत सुधनवाजी शिवी जी और बलीजी और बली की पत्नी नीलध्वज मोरध्वज ताम्रध्वज अलर्थ जी इन सबका नाम श्री नाभाजी ने लिया है उनमें वाल्मीकि जी का नाम भी लिया है इसकी टीका लिख रहे हैं प्रियादास जी जन्म पुण्य जन्म को ना मेरे सोच नुसोचि जन्म जन्म को ना मेरे नुसोच संत पद समस्या में विघ्न मानकर वहाँ से चले गए अब दिव्य तपे हुए स्वर्ण के समान अंग का दिव्य बालक वहाँ बलमीक से प्रकट हो गया और भीलों का समुदाय वहाँ से निकला और भीलों का सरदार था उसके कोई संतान नहीं थी उसने कहा चलो भैया धरती माता ने हमको दिया कोई दिव्य बालक है और उस बालक को भील लोग ले गए कितना बढ़िया समाधान प्रिया दास जी का है भय भील संग भील भील तो नहीं है कोल भील नहीं है वो जन्म से ही ब्रह्मषि हैं लेकिन भीलों में पालन पोषण हुआ तो भय भील संग भील और जब ऋषियों के द्वारा बोध हो गया कि तुम तो ऋषि हो और भजन में लग गए तो ऋषि संग ऋषि भय भील के संग भील हो गए और ऋषियों का सत्संग प्राप्त करके ऋषि हो गए तो जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी रही जी की साखी है ना कदली सीप भुजंग मुख कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन स्वाति नक्षत्र का जल एक ही है पर कदली माने केले की गार में गिर जाए तो शुद्ध कपूर बन जाए और उसी समय सीप का मुंह खुल जाए उसमें गिर जाए तो शुद्ध मोती बन जाए और उसी समय जिसधर सर्प गर्मी से व्याकुल होकर मुंह खोल दे तो भीतर उसके स्वाति का जल प्रति भयंकर जहर बन जाए कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी अब देखिए सत्संग की जितनी महिमा है उससे कम महिमा कुसंग की नहीं है हाँ। जैसे सत्संग की बड़ी भारी महिमा है ऐसे ही कुसंग की भी बड़ी भारी महिमा है बहुत लंबे समय का कुसंग किसी एक सत्पुरुष सत के एक क्षण के सत्संग से सर्वथा समाप्त हो सकता है और जीवन पूरी तरह बदल सकता है ये बात तो बिल्कुल ठीक है सबने से दिया अब जो बात कहने जा रहे हैं उसको और ध्यान से सुनो जैसे लंबे समय का कुसंग एक सत्पुरुष के दिव्य सत्संग के एक क्षण के प्रभाव से बदल सकता है जीवन को ऐसे ही लंबे समय तक किया गया सत्संग भी एक क्षण के कुसंग से उसका सर्वनाश हो सकता है इसलिए पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की वाणी है कि कुसंग का त्याग ही श्रेष्ठ सत्संग है क्या लिख लो ये वाक्य कुसंग का त्याग ही श्रेष्ठ सत्संग है जब तक कुसंग का त्याग नहीं करोगे तब तक सत्संग जीवन में प्रभावी नहीं होगा अब कुसंग के भी जैसे सत्संग के बहुत से प्रकार हैं ना अनेक भेद हैं ऐसे कुसंग के भी बहुत प्रकार है विचारों का कुसंग ऊट जो विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए ऐसे ऊट पटांग विचार हमारे मन में आते हैं विचारों का कुसंग है व्यक्तियों का कुसंग सजौमन हरि विमुखन को संग जिनके संग कुमतिमती उपजय परत भजन में भंग व्यक्तियों का कुसंग खान पान का कुसंग एक शास्त्रीय वैष्णव को जो आहार नहीं करना चाहिए वो आहार आप छोड़ेंगे मनमाना करेंगे तो उसका प्रभाव आपकी आपके चित्त पर आपके व्यवहार पर पड़ेगा अवश्य तो पड़ेगा वेशभूषा का कुसंग इत्यादि प्रकार के सभी कुसंगों का त्याग करके सत्संग करते हैं जब हम तब हमारे जीवन में सत्संग प्रभावी होता है इसलिए कुसंग से बचकर सत्संग करना ये आवश्यकता है इसी को परम श्रद्धे स्वामी राम महाराज ने दूसरे शब्दों में कहा एक प्रवचन में हमने गीता भवन में सुना उनके मुखारबंज से सुना उन्होंने कहा आपको भी ध्यान होगा कई बार कहते थे उन्होंने कहा विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना आप जोर देते हो उतना ही जोर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर दो कहते थे कि नहीं सवेरे जल्दी उठना संध्योपासन करना इतना जब करना ये तो सब ठीक है करना ही चाहिए लेकिन ये नहीं करना वो नहीं करना वो नहीं ही करना तो कई बार विहित कर्मों पर तो हम लोग आग्रह रखते रह हैं कि नहीं इतना तो काम करना है और फिर ये हो गया पोथी बंद कर दी माला झोली रख दी फिर तो साढ़े निन्यानवे प्रतिशत भी झूठ बोल सके तो कोई बात नहीं एक बहुत अच्छे महात्मा हमसे बोले बोले हमारे जीवन का अनुभव सुना उनका सुनाइए बोले पैंतालीस साल झूठ बोलते बोलते हो गई क्या बोले यद्यपि उन्होंने विनोद में कहा होगा महात्मा अच्छे थे वो कहे को झूठ बोलेंगे पर उन्होंने कहा पैतालीस साल झूठ बोलते बोलते हो गई जो जितना बढ़िया झूठ बोलना जानता वो ही बड़ा महात्मा हो जाता है बोलो वृंदावन बिहारी और तुलसीदास जी ने कह जो कह झूठ मत खरी जाना कल युग सोई गुणवंत बखाना और बक्ताओं की तो इतनी बढ़िया परिभाषा दी है गोस्वामी जी ने मनक्रम क्रम बचन लवार लवार माने बिल्कुल लवरा झूठा बोलने वाले मनक्रम क्रम बचन लवार से बक्ता कलिताल मोह बड़ी बढ़िया परिभाषा जी हम लोग बढ़िया बढ़िया उपाधि लगाते हैं मानस मयंक मानस हंस और मानस जाने कौन कौन कोई ऐसा नहीं लगाता कि मन क्रम बचन लवार ऐसा कोई लगाता अपने नाम के आगे कौन लगाएगा भैया किसी का साहस नहीं तो विहित कर्मों के अनुष्ठान पर जितना जोर हमारा रहता वो तो रहना ही चाहिए पर निषिद्ध कर्मों के त्याग पर भी उतना ही जोर रहना चाहिए और ये निषिद्ध कर्मों के त्याग का व्रत ही कुसंग का त्याग है नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं दुस्संगस्तु सर्वथा त्याग सर्वथा माने प्रकार बचने थाल थाल प्रत्यय प्रकार वचन में उसर्त है सब प्रकार से कुसंग का त्याग करो नारद जी कह रहे कुसंग का त्याग नहीं करोगे तो आपके जीवन में सत्संग प्रभावी नहीं एक राजा था शिकार खेलने गया तो एक जगह से उसका घोड़ा निकला जंगल से तो महाराज जी एक तोता उस राजा के ऊपर मडराने लग गया और तो बड़ी अश्लील गंदी भद्दी गालियां बकने लग गया और चिल्ला चिल्ला करके वो कह रहा था अरे बहुत मालदार आदमी है लूट लो खसोट लो मार डालो जाने ना पाए ऐसा बोला था और राजा बुद्धिमान तो वो सब समझ रहा था कि तोता क्या कह रहा है उसने अपने सिपाही सैनिक मंत्रियों से कहा कि भागो जल्दी यहाँ से यहाँ शिकार नहीं खेलेंगे जहाँ का पक्षी इतना दुष्ट है वहाँ रहने वाले लोग कैसे होंगे विचार करो इसलिए ये क्षेत्र अच्छा नहीं है भागो यहाँ से चलो तो राजा वहाँ से आगे गया और थक गया था तो एक ऋषि की कुटिया दिखाई पड़ी ऋषि की पर्णकुटी दिखाई पड़ी पर्ण के पास एक झरना था तो झरने के सहारे राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया एक पेड़ से बांध दिया घोड़ा और झरने का उसमें हाथ मुंह धोया आनंद से ऋषि के आश्रम में बैठ गया तो वहां भी एक तोता मिला वो महात्मा की झोपड़ी की जो मुड़गेरी है उस पर बैठा था उसने कहा आइए राजन आपका स्वागत है महर्षि अपने दयनंदन कृत्य को संपादित करने के लिए कंदमूल फल संविधा लाने के लिए बन में गए हैं वे आते ही होंगे मैं पक्षी हूँ आपका वाणी से ही आतिथ्य कर सकता हूँ प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कर सकता हूँ आप आसन ले लीजिए फल रखे हैं आप फल खा लीजिए सुंदर सुमिष्ट जल घड़े में है आपको प्यास लगी है आप जल पी लीजिए राजा सोचने लगा आश्चर्य है अभी थोड़ी देर पहले एक तोता मिला था वो तो गंदी भद्दी गालियाँ बक रहा था और कहता था मार डालो लूट लो खसूट लो जाने ना पाए सब कुछ छीन लो ऐसा बोल रहा था ये कितना इतना मीठा तो आदमी नहीं बोलता जितना मीठा ये तोता बोल रहा था वाह बहुत मीठा बोल रहा था आश्चर्य है राजा मन में सोच रहा था वो तोता बोल पड़ा राजन संतों के संग के प्रभाव से मुझे त्रिकालज्ञता प्राप्त हो चुकी है आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं मैं जान रहा हूँ आप यही न सोच रहे हैं कि मार्ग में जो तोता मिला था वो तो बड़ा दुष्ट था और ये मिला तो बड़ा सज्जन मिला तोते में इतनी सज्जनता कहा से आई तो देखो राजन आप सावधान होकर सुनो ना उसका दोष है और ना मेरा गुण है वह मेरा भाई ही है एक साथ मेरा और उसका दोनों का जन्म हुआ हम दोनों के माता पिता एक ही है छोटे बच्चे ही थे आंधी तूफान आया और तूफान के झोंके में घायल होकर वह कोल भीलों की झोपड़ी पर गिर गया चोर डकैतों की झोपड़ी पर गिर गया उन लोगों ने उसको पाल लिया उनका जूठन खाके उनका कुसंग पाकर उनके जैसी भाषा वो बोलने लग गया है तो हमारा भाई सगा भाई है और मैं सौभाग्य से इन संत की कुटिया पर गिरा संत ने स्नेह पूर्वक मेरा पालन किया तो वो कहता है तोता अहम मुनिनाम वचनम शुणो मी मैं महात्माओं की बातें सुनता हूँ इनके पास सत्संग होता रहता मैं सुनता रहता हूँ तो सुनते सुनते मुझे ज्ञान हो गया तो ना तो उसका दोष है और ना मेरा गुण है ये कुसंग का दोष है और ये सत्संग का गुण है इसलिए दुस्संगस्त सर्वथा त्याग कुसंग का त्याग करना लेकिन गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही उसकी चर्चा हम कर चुके हैं विधि बैसे सुजा कुसंग बस विधि की व्यवस्था के बस मणि सर्प के पल्ले पड़ गई, लेकिन सर्प का प्रभाव मणि पर नहीं हुआ ऐसे ही मानो विधिवश यह दिव्य बालक भीलों के संपर्क में आ गया लेकिन इसके बाद भी जैसे ही ऋषियों का संग प्राप्त हुआ कि पुनः अपने स्वरूप का बोध हो गया और भगवत स्मरण करते करते पुनः उनको भगवत स्वरूपता प्राप्त हो गई है इसलिए भय भील संग भील ऋषि संग ऋषि भय भय राम दर्शन लीला विसतारी बाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखन कही निज होनी ये अपना चरित्र जो कहा है वो केवल इस अर्थ में कहा है कि सत्संग की क्या महिमा है हमारा उदाहरण देख लो वाल्मीकि जी कह रहे हैं हम क्या थे क्या थे क्या हो गए ये सत्संग की महिमा है जैसे नाटक खेलने वाला व्यक्ति जो अभिनय करता वो खुद थोड़े ही हो जाता हो तो अभिनय कर रहा है ऐसे ही इन बड़े इन बड़ों ने पूर्वाचार्यों ने हम लोगों को समझाने के लिए नाटक खेला है वस्तुतः इनको कोई कर्म शुभा व्याप्त तो तो होते नहीं है ऐसा ही हमें अनुभव करना चाहिए ऐसा ही हमें समझना चाहिए दूसरे वाल्मीकि भी हुए उभय वाल्मीकि दूसरे वाल्मीकि कौन है ये दूसरे जो वाल्मीकि हैं, इनका आविर्भाव द्वापर में है और ये साक्षात भगवान धर्म के अवतार हैं धर्मावतार हैं धर्मराज को मांडव्य ऋषि ने शाप दिया था कि तुमको तीन जन्म लेना पड़ेंगे बोले हम धरती पर जन्म तो लें मनुष्य युनि में पर आप कृपा कीजिए कि हमको राजा ना बनना पड़े हमको दासी पुत्र ना बनना पड़े और हमको स्वपच कुल में पैदा न होना पड़े हमको स्वपच न बनना पड़े महर्षि मांडव्य अनिमांडव्य क्रोध में थे इसलिए उन्होंने कहा कि तुम जिन तीन शरीरों में जाने से बचना चाहते हो मैं साथ देता हूं तो तीन शरीरों में तुमको जन्म लेना पड़ेगा महाभारत की कथा है तो दासी पुत्र के रूप में वे महात्मा विदुर हुए भगवान धर्म ही दासी पुत्र के रूप में महर्षि हाँ भगवान धर्म ही दासी पुत्र के रूप में महात्मा गिज्र हुए ब्यास जी के तेज से उनका जन्म है और राजा के रूप में धर्मराज स्थिर हुए और स्वपच के रूप में स्वपच वाल्मीकि हुए और ये तीनों ही बड़ा अद्भुत चरित्र है महाभारत ग्रंथ को आप उठा करके देखिए तो तीनों का चरित्र बला विलक्षण है विदुर जी का तो कहीं नहीं क्या महात्मा विदुर आप सब जानते हैं विदुर नीति महाभारत का ऐसा प्रकरण है कि प्रत्येक मनुष्य को विदुर नीति सुननी पढ़नी चाहिए महान भगवान के भक्त श्री विदुर जी और धर्मराज विश्व की धर्मशीलता उनकी धर्मनिष्ठा उनका सदाचार उसका दूसरा कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है आज भी हम लोग पुण्य नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका चवैदेही पुण्य श्लोको जनार्दना कहकर धर्मराज युधिष्ठिर का स्मरण करते हैं आप विचार करें धर्मराज की महिमा कैसी है लिखा है भैया जी धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तनेन। सवेरे उस करके धर्मराज का नाम लो तो आपके जीवन में धर्म बढ़ेगा धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तने न पापम प्रणश्यति भ्रकोदर भीमसेन का नाम लो तो पाप नष्ट होते हैं भगवान ने बड़ी दया की किसी भी अर्थ में लोग कहते हो लेकिन आजकल लोग जय भीम भी कहते हैं हमें तो बड़ी प्रसन्नता होती की चलो भीमसेन का नाम लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पापम प्रणश्यति ब्रकोदर कीर्तने ब्रकोदर का स्मरण करने से भीम जी का स्मरण करने से पाप नष्ट होते हैं। शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तने न अर्जुन का नाम लेने से शत्रु नष्ट होते हैं, रागत देशाधिक जो भीतर के शत्रु हैं वे भी नष्ट होते है और बाहर के शत्रु भी नष्ट होते है और माद्री सुताम न भवन की रोगा, नल, नकुल सहदेव का नाम लेने से शरीर में रोग उत्पन्न नहीं होते तो सामान्य महिमा नहीं इसी प्रकार से स्वपच कुल में उत्पन्न वाल्मीकि जी की ही बड़ी महिमा है ये ऐसे अनन्य भगवान के भक्त के इनके प्रसाद ग्रहण करने से धर्मराज ऋषि का यज्ञ पूर्ण हुआ था धर्मराज ऋषि का यज्ञ इनके प्रसाद ग्रहण करने से पूर्ण हुआ उस यज्ञ में उस यज्ञ में भगवान ने अपना शंख स्थापित किया था भगवान ने अपना शंख पांच अन्य शंख भगवान ने उस यज्ञ में स्थापित किया था और यह कहा था कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो बिना बजाए हमारा पांच चंद्र शंख बजने सबेरे से लेके सूर्यास्त के पहले तक शंख ही सुनता रहता था एक बार में दस लाख लोग बैठते थे और दिन भोजन चलता था मैंने युधिष्ठ की जैसी समृद्धि देखी है आज तक न भूतो न भविष्यति मैं तो अपने शत्रु की समृद्धि को देखकर दिन रात जल रहा हूँ तो फिर भी तुम पीले पड़ते जा रहे हो कमजोर हो रहे हो क्या बात है अरे बोले महाराज यज्ञ में आपकी प्रथम पूजा हुई है तो यज्ञ पूर्ण होने की जिम्मेवारी भी आपकी है आप ये बताओ कि यज्ञ में कमी कहाँ रह गई भगवान यद्यपि चारों दिशाओं में ऋषि ही ऋषि दिखाई पड़ रहे हैं सबका आदर सत्कार वस्त्र दक्षिणा और भोजन से सबको तृप्त संतुष्ट किया गया लेकिन परम भागवत रसवंत संत ऐसे ने प्रसाद नहीं पाया ये कहो कि इतने ऋषि आए बोले यहाँ ऋषि आए तो सही और वे सब भक्त भी हैं पर एक बात है सर्वथा अभिमान शून्य कोई रसिक भक्त आ जाता और वो प्रसाद पा लेता तो संख बज जाता कैसा संत दा कभी मान चीना दाल पूरे दासानुदास भाव से अपना कालक्षेप कर रहा हो अभिमान के सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी उसमें न हो ऐसे भक्त को भोजन कराओ तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा इधर स्थिर निराश हो गए बोले जब सारी धरती के ऋषि मुनि महात्मा जीम गए और बड़े बड़े भक्त संत भी आके जीमे और आपने जो परिभाषा दी है कि दासानुदास हो अभिमान की सूक्ष्मी सूक्ष्म गंध भी न हो तो महाराज फिर तो मिलना मुश्किल है ऐसो हरिदासपुर आस पास दिखे छे नस पास तो कहीं किसी नगर में तो मिलेगा नहीं बास बिन को लोकलोकन में पाईए आपने कहा है तो हो तो होगा तो जरूर पर होगा पता नहीं किस लोक में छिपा होगा ऐसा भक्त लोक लोकन में पाइए भगवान बोले देखो ऐसा मत कहो लोक लोकन में पाइए नहीं तो तुलसीदास की बात झूठी हो जाएगी भोले बाबा ने मुहर लगाई है सत्यम शिवम सुंदरम सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेषा भक्तों का अभाव भैया जी चाहे जितना भयंकर करी आ जाए संतों का अभाव कभी नहीं होगा संत नहीं रहेंगे तो यह सृष्टि नहीं रहेगी इस धरती का अस्तित्व संतों के कारण वह कुल नष्ट हो जाएगा जिस कुल में कोई संत नहीं होगा वह ग्राम नष्ट हो जाएगा जिस ग्राम में कोई संत नहीं होगा वह जनपद नष्ट हो जाएगा जिस जनपद में कोई संत नहीं होगा वह प्रांत नष्ट हो जाएगा जिस प्रांत में कोई संत नहीं होगा वह देश नष्ट हो जाएगा जिस देश में कोई संत नहीं होगा आप लोग कहेंगे फिर तो भारत में तो हैं ये रूस अमेरिका जापान फ्रांस और ये जो मुसलमानों के देश है यहाँ तो कहाँ से संत खोजे से मिलेगा अरे भैया रावण पालित लंका में भीषण जैसे संत मिल गए तो संत कहा नहीं मिलेंगे साधु सज्जन भगवत भक्त पुरुष सभी मत पंथों में हैं उनको पहचानना उनको समझना मुश्किल है कठिन है पर उन देशों का अस्तित्व आज धरती पर है तो उनका अस्तित्व यह प्रमाणित करता है कि कोई न कोई संत सत्पुरुष वहां जरूर है यदि संत सतपुरुष वहां न होता तो उनका अस्तित्व नहीं रह सकता था चाहे भले ही कम्युनिस्ट चीन ही क्यों ना हो वहां भी कोई न कोई साधु सतपुरुष है भले ही लोग उसे जानते मानते पहचानते न हों, दुर्लभ नहीं है आप पहचानते नहीं हो तो कहाँ रहता है ने पूछा कहाँ रहता है ऐसा भक्त भगवान बोले हमको डर लग रहा महाराज आपको डर वहाँ बहुत डर लग रहा है क्यों बोले हम अपने भक्तों को नाराज नहीं करना चाहते हैं वो बेचारा छिपके भक्ति कर रहा है उसको कोई नहीं जानता है और जैसे ही हम उसके नाम का प्रकाश कर देंगे तो प्रचार हो जाएगा और उससे मेरे भक्त को बड़ी बड़ी पीड़ा होगी बड़ा कष्ट होगा क्योंकि वे अपने को छिपाते हैं प्रचार प्रसार में वे नहीं हैं पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि पुराने संतों में अब के संतों में एक मात्रा का अंतर आ गया क्या मात्रा पहले पुराने संत छिपाते थे अब इकार हट गया पहले छिपाते थे अब छपाते हैं बोलो वृन्दावन बिहारी पहले छिपाते थे और अब पाते हैं प्रसिद्धि करते हैं ये इस पे टीवी पे ये लोग देखते हैं इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में कितने लोग देख रहे हैं क्या कहते हैं इसको टीआरपी कहते गए क्या बोलते हैं टीआरपी टी बोलते हैं अब टीआरपी का अर्थ क्या है हम नहीं जानते हम तो सुनी सुनाई बात बोल रहे हैं तो लोग कहते हैं कि उसके इतने टीआरपी वाले हैं उसके इतने लाख हैं उसके इतने करोड़ हैं ऐसा ऐसा लोगों में लोग कहने सुनने वाले बताते हैं हम ना देखते ना हमारी समझ में आता है पता नहीं कहां समय चला जाता है हमको समय नहीं मिलता कि हम मोबाइल चलाना हमने सीखा नहीं मोबाइल का प्रयोग करते नहीं सीख लेते तो थोड़ा समय उसमें भी सार्थक हो जाता है पर किसी का आज आए और हमारे पास कोई दूसरा व्यक्ति उठाने वाला न हो तो एक बार कटने के बाद किस बटन को दबाने से फिर से आ जाएगा ये हमको पता नहीं जाने तो समझ सकते हैं लेकिन हमको समझने की इच्छा ही नहीं है क्या आवश्यकता है समझने की काम चले तो ठीक और न चले तो और ज्यादा ठीक कि बात मन में पक्की कर ली है इसलिए चले तो ठीक न चले तो और ज्यादा ठीक तो इधर उधर की बात सुनने समझने का समय नहीं है और विशेष कोई घटना घटती है तो अपने आप लोग आके सुना जाते हैं समाचार सुनाने वाले कम लोग थोड़े ही बहुत हैं समाचार सुनाने वाले वो सुना देते हैं उनसे सब बात समझ में आ जाती तो भगवान कहां रहता है महाराज आपको हमारा यज्ञ तो पूर्ण करना करवाना पड़ेगा तब भगवान ने कहा तेरे नगर गाज निषि न है वो सेवा भी करता है यहाँ आपके यहाँ कथा कीर्तन होता है उसमें भी आता सुनता भी है पर किसी को पता नहीं है सुन के सब चौंक पड़ेरी महाराज कौन है बोले हमारा मन हर लिया है उस भक्त ने और मेरी आँखें छटपटा रही है उस भक्त के दर्शन के लिए भगवान जल्दी पता बताइए क्या नाम है कहाँ रहता है वो भक्त हम जाकर के उनका दर्शन करें लेखे करी भाग धाय, पाए लपकाइए हम दौड़ कर जाएंगे उस संत के पास और उसके चरणों में लिपट जाएंगे भगवान ने कहा हमारे साधु अपना प्रकाश नहीं करना चाहते हैं और उनका प्रकाश हो जाता है तो वे दुखी हो जाते हैं लेकिन अब क्या करें वो भी भगत है और तुम भी हमारे भक्त हो तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता का भार हमने अपने ऊपर में लिया है तो चलो भगत जी नाराज हो जाएंगे तो हम उनके पैर पकड़ के बना लेंगे लेकिन आपका यज्ञ तो पूरा कराना है देखो बाल्मीकि उनका नाम है और वे सफाई कर्मचारी के कुल में उत्पन्न हुए हैं, वे मेरे महान भक्त हैं। जाओ बाल्मीकि घर बड़ो अवलीक साधु अवलीक अवलीक माने होता है जो शास्त्र विरुद्ध स्वप्न में भी आचरण न करे धर्म और सदाचार के पथ पर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक चलने वाला महान संत स्वपच वाल्मीकि आपके नगर में इंद्रप्रस्थ में ही निवास करता है और वो महाराज झाड़ू सेवा करने भी आते हैं, और आपके यहाँ संतों का जो भोजन हो जाता है और जब बाहर पत्तल फेंकी जाती है तो बड़ी श्रद्धा से संत सीत प्रसाद वे ग्रहण करते हैं वे महान भक्त हैं ऐसे भक्त हैं कि उनके रोम रोम से मेरा नाम प्रकट होता है युविष्ठ बोले हम खुद जाए बोले नहीं, नहीं नहीं आप मत जाओ आप मत जाओ क्यों आपके जाने से और समस्या हो जाएगी आप राजा हो आप जाओगे तो, आप जाओगे तो आपका छड़ी छत्र चमर गाजा बाजा सब राजा के साथ तो सब चलेगा कि नहीं आपको अपने गांव की बढ़िया सड़क बनाना हो तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में से किसी को बुला लो और कुछ होए न होए अधिकारी लोग भागने दौड़ने लग जाएंगे आपके यहां की सफाई हो जाएगी और आपकी गली कुछा की सड़क भी टूटी फूटी है तो बन जाए कितना फायदा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा महामहिम राष्ट्रपति यहां वृंदावन आए थे और हमको भी उस कार्यक्रम में बुलाया गया था लेकिन हमको कहीं बाहर जाना था गए नहीं और थोड़ा हम ऐसे कार्यक्रमों में जाने से अपने आप को बचाना भी चाहते हैं दोनों ही बातें हैं तो हम इधर से गए गाड़ी से निकलना पड़ा हमको हमने देखा इतनी साफ सड़क कभी नहीं देखी वृंदावन ऐसी सड़क साफ थी मानो किसी ने जीव से कचरा चाट लिया हो ऐसा एक कण नहीं कहीं कचरा का बड़ी सजावट तो हमने पूछा कि क्या हो रहा है एक ब्रजवासी ने बताई अरे बाबा तो पता ना है राष्ट्रपति आ रहा हो बताओ कितनी महिमा है राष्ट्रपति के आने की तो आप तो चक्रवर्ती राजा राजा है आप जाओगे तो और विक्षेप होगा आप अपने प्रतिनिधि भेजो प्रतिनिधि में किसको तो भेजो अपने ही समान भीमसेन और अर्जुन को भेजो पर भीमसेन और अर्जुन भी ठकरास लेके न जाएं जाए एक ठाकुर में ठकरास होती है ना ठकरास का भाव लेके न जाए दैन भाव से एकदम सामान्य वेशभूषा में सामान्य तरीके से भक्त के यहाँ पहुंचे जिससे भक्त को किसी भी प्रकार का विक्षेप न हो और महाराज जी भगवान ने द्रौपदी जी को समझाया और आश्चर्य की बात थी रुक्मिणी सत्यभामा भामा आज सोलह हजार एक सौ रानी पटरानी भी वहीं थी यज्ञ में आई थी सब तो भगवान ने द्रौपदी जी से कहा रुक्मिणी जी से कहा देखो सब मिलजुल के बढ़िया रसोई बनाओ हाँ ऐसा भक्त कल भोजन करेगा के जिसके पाने से यज्ञ पूर्ण होगा बढ़िया से बनाना कमी तो कोई किसी बात की है नहीं माताएं पाक शास्त्र की आचार्य होती हैं। इनको थोड़ा सा उत्साह वर्धन कर दो फिर तो क्या कहना कितने प्रकार के व्यंजन माताएं बना देती हैं बड़ी प्रसन्न हुई सबके बाद, सब ने बढ़िया बढ़िया बनाई अब लोग तो छप्पन और छत्तीस की बात कहते हैं पर हम अपने मन में सोचते हैं कि सोलह हजार तरह के व्यंजन तो भगवान की गृहणियों ने ही बना दिए होंगे और फिर रुक्मणी जी ने और सुभद्रा जी ने भी बहुत कुछ बनाया होगा और भी शायद भीमसेन अर्जुन की और भी पत्नियां थी उन्होंने भी कुछ कुछ बनाया होगा बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा भीमसेन अर्जुन जब निमंत्रण देने के लिए चले तो गए तो मोहल्ला तो उसी प्रकार का था लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो ऐसे लगा भीमसेन अर्जुन को कि हम किसी दिव्यलोक में आ गए हैं ये हमारा जी भजन का प्रभाव ये भजन का प्रभाव ऐसे लगा कि हम किसी अलौकिक प्रदेश में आ गए चारों ओर तुलसी का बगीचा था भैया जी गैया के गोबर से लिपी हुई भूमि फूस का छप्पर चारों ओर तुलसी के वृक्ष और उनके मध्य बैठ करके स्वपच्छ वाल्मीकि जी माला लेकर जप कर रहे थे और महाराज जी इतना अद्भुत भाव था कि उनके नेत्रों से ऐसी प्रेमासुधार बह रही थी कि तुलसी का उद्यान सिंचित हो रहा था प्रेमास्रु जल से उस क्षेत्र में जैसे ही अर्जुन भीम ने प्रवेश किया आश्चर्य है उस दिव्य क्षेत्र में पहुंचते ही भीम से अर्जुन को अश्रु कम्प पुलक आदि सात्विक भाव उनके भीतर जागृत होने लगे। अरे तो भैया ये तो बड़ी जोर के प्रेमी हैं वो तो प्रेम में विभोर होके भजन कर उनको पता ही नहीं कौन आया कौन गया और तो आए गए कोई आते जाते हो तब तो अनुमान भी करें आज तक तो कोई आए नहीं हमारे पास कौन आएगा दर्शन करने कोई हमारी जैसी बढ़िया वेशभूषा थोड़ी सामान्य वेशभूषा अहम शून्य हो करके भीमसेन अर्जुन ने मस्तक रखकर प्रणाम किया अब इनको पता चला कि कोई न कोई आ गया है अरे महाराज भीमसेन जी अर्जुन जी आप कैसे आ गए आप तो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं आप यहाँ कैसे पधारे हम तो बहुत निम्न हैं यहाँ आपका भला क्या काम कोई सेवक से कोई काम था तो बुलवा लिया होता बोले महाराज ये सब बात मत करो आपको न्योता देने हम आए हैं आपको वहाँ चलकर महाराज ऋषि के यज्ञ की पूर्णता आपके भोजन करने से होगी आप को भोजन करने चलना है वहीं प्रसाद पाना है आपको अरे महाराज आप भूल में तो यहां नहीं आ गए अरे न्योता तो साधु ब्राह्मणों का होता है हमारे जैसे साधारण मनुष्य का क्या निमंत्रण हम तो नित्य ही वहां प्रसाद यज्ञ का जो मिलता है हम रोजे ही लेते हैं इसमें क्या है अर्जुन भीम सेन बोले ऐसे वैसे हम नहीं आए हम तो भेजे भय कौन ने भेजा भगवान श्री कृष्ण ने भेजा पता था उन्हें नहीं बताया कि आप यहां भजन कर रहे हैं प्रियादासी महाराज करे महाराज जी तब तो ल जानो हि कृष्ण पे विसानोरे तब लमी की जी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण पर खींच गए और फिर हाथ जोड़ के बोले भैया हम तो सामान्य व्यक्ति हैं चाहो सोई थानो आप जो छान लोगो तो आप कर ही सकते हो आप बड़े लोग हो क्योंकि मेरे संग कोई जन है मान लो हम कह दें कि हम नहीं जाते हैं तो आप तो इतने शक्तिशाली कि आप तो दो पुलिस वाले भेज दोगे तो वो पकड़ के ले जाएंगे महाराजों सीधे सीधे नहीं राजी राजी नहीं तो गैर राजी ले जाएंगे आप सिपाही भेज दोगे तो जाना पड़ेगा हमारे पास कोई जनवल धनवल तो है नहीं जो हम आपसे मना कर सकें भगवान की आज्ञा सबके लिए सिरोधार्य है और धर्म भीमसेन बोले कि महाराज आप तैयार रहना आप समय बता दो गाजे बाजे वाले पालकी वाले सबेरे आ जाएंगे बोलो भक्त बत्सल भगवान की भक्त बोले महाराज ऐसा करोगे तो मैं तो लज्जा के मारे मर ही जाऊंगा ऐसा मत करो हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कल कोई मत आना हम ठीक समय से अपने आप आ जाएंगे जो प्रसाद का समय है हम आ जाएंगे आप बताओ बोले वही दोपहर में प्रसाद पाना आपको बोले ठीक है हम आ जाएंगे बता दिया जाकर भगवान को कि उन्होंने मना किया है अपने साथ बोले चलो ठीक है ये बात उनकी भी मान लो अब प्रतीक्षा हो रही है भक्त की तो वे इतने सामान्य तरीके से स्वपच भक्त आए महाराज जी कि आकर के युधिष्ठिर के राजद्वार पर ऐसे बैठ गए पता ही नहीं चले कि कब आके बैठ गए कहाँ बैठ गए इतने सामान्य तरीके से आकर बैठ गए भगत जी आए नहीं भगत जी आए नहीं भगत जी आए नहीं कहा स्वपच बाल्मीकि जी आए नहीं देखो तो सही कहा गए भगवान ने कहा समय शब्द की एकता का ध्यान रखते हैं संत तो उन्होंने मध्याह्न काल कहा तो आ तो गए होंगे देखो खोजो तो देखा वो बिचारे दरवाजे के किनारे एक कोने में चुपचाप बैठ के हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कर रहे थे बिचारे भगवान ने कहा कहा महाराज चलो नहीं नहीं नहीं नहीं भीतर नहीं जाएंगे यही प्रसाद ले आओ हमको दे दो यही किनका ले लेंगे बोले ऐसे नहीं भीतर चल के प्रसाद पाना है आपको क्षमा करो महाराज में भीतर जाने लायक मैं नहीं जाऊंगा भीतर लिया जा लिवाए कहें जिमाए बाहर जिमाए मुझे बाहरी जिमा दो भगवान में कैसा मत कर देना अनर्थ हो जाएगा कहीं प्रभु आप भाई हैं प्रभु आप भाई भगवान ने कहा कि अपनी गोद में उठा करके लाओ क्योंकि तुम्हारा भाई है महाराज जी नवलाम जी महाराज आज सामाजिक समरसता के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है और वो खराब नहीं अच्छी बात वर्तमान समय की आवश्यकता है लेकिन हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन करें ये जो सामाजिक समरसता है ये आज जिसकी आवश्यकता का अनुभव लोग कर रहे हैं हमारे प्राचीन इतिहास ग्रंथ देखो तो वहां कहीं भी जातिगत विद्वेश ऊंच नीच की भावना द्वेष की भावना तिरस्कार की भावना उपेक्षा की भावना घृणा की भावना को हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं था अब स्पष्ट देख लीजिए अंक भरी भाई है इसके दो भाव हैं एक भाव तो यह है कि तुम धर्म के स्वरूप हो धर्मांश हो और वो भी धर्म का अंश है तो दोनों एक ही स्वरूप के हो इसलिए तुम्हारा भाई है एक भाव तो यह हुआ स्पष्ट है दूसरी बात यह है कि प्रत्येक हिन्दू को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय सनातनी हिंदू हमारा भाई है एक महान भाव की हमको बहुत अच्छी बात लगी बोले को कोई पूछे कि आपके कितने भाई हैं तो आप बोलो कि हमारे हम चार भाई हैं कितने भाई हैं चार भाई हैं। कौन कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र हम चार भाई हैं कितने भाई हैं? चार भाई हैं ब्राह्मण वैश्य वैश्विक अरे एक घर के संचालन के लिए घर में ठीक व्यवस्था बनी रहे इसके लिए सबको अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं और गीता जी में भगवान क्या करें स्वे स्वे कर्मण्यभिरतो संसिद्धि लभते न आपको जो काम परमात्मा ने ऋषियों ने बताया है उसको आप अहम शून्य होकर श्रद्धापूर्वक भगवत प्रीत्यर्थ भगवान की प्रसन्नता के लिए करो तो वही कर्म भगवान की उपासना बन जाएगा स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विन्नति मानव प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से भगवान की उपासना कर रहा है पर ये काम हम संसार का काम नहीं कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का कार्य कर रहे हैं वो कार्य सामान्य कार्य नहीं रह जाओ वो भगवत भजन की परिधि में आ जाएगा भाई दूसरा भाव मतलाना अंक भरी अंक भरी का मतलब चल के नाम है तो उनको गोद में उठा लाना अंक भरी भाई मैंने अंक भरी मैंने गोद में लेके आ जाओ अब महाराज जैसे ही उनको बिठा दिया गया आने के बिठायो पाक शाला में रसाल ले तो बाजो संसाई जैसी उन्होंने आचरण किया आचमन करके जैसे ही पाना आरंभ किया सोई भगवान का पांच जन शंख बड़ी जोर से बजने लग गया आकाश से देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे पर शंख बजा और बजकर बंद हो गया तो हरि दंड की लगाई भगवान ने अपने पांच जन शंख को एक छड़ी मारी क्यों संत की महिमा नहीं जानता वैष्णव की महिमा नहीं जानता मेरा पार्षद होकर मेरा आयद होकर भक्त की महिमा नहीं जानता सीत सीत प्रति क्यों न बाजो ग्रास ग्रास नहीं संत के प्रसाद के एक एक कण पर तुझे बजना चाहिए और तू बजकर बंद कैसे हो गया कछु लाजो कहा क्या तुझे लज्जा आ गई भक्ति का प्रभाव तैनात जानती हूं जानिए क्या भक्ति के प्रभाव को तू भूल गया शंख बोला महाराज मेरा दोष नहीं है आपके भक्त के प्रति किसी को अभाव बुद्धि आ गई है इसलिए मैं मौन हो गया भगवान ने कहा भाई बताओ हमारे भक्त को देख करके अभाव किसके मन में आ गया अभाव महाराज जी कई प्रकार का होता है किसी तरह से भी भाव हो सकता है अरे कुछ नहीं तो इसी बात से अरे हम सब जानते हैं आखिर तो इस जाति के हैं ऐसी बात भी मन में आ जाए किसी विशिष्ट भक्त के प्रति तो वहीं काम खत्म हो जाएगा वहीं कुछ न कुछ ऊटपटांग हो जाएगा अब किसी के मन में कोई दूसरा भाव नहीं था पर द्रौपदी के मन में भाव आ गया द्रौपदी ने प्रणाम किया बोले भगवान आपसे छिपा हुआ तो कुछ है नहीं पर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रही हूँ हमारे मन में थोड़ी सी दूसरी बात आ गई भगवान ने क्या बात मन में आई द्रौपदी जी ने कहा कि हमने पूरी रात जगकर बड़ी पवित्रता से रसोई बनाई वो अकेले नहीं बनाई सोलह हजार एक आपकी जो गृहणिया हैं हमारी क्या लगी उनकी भाभी लगी क्या लगी भगवान जाने क्या लगी भाभी लगी तो हमारी ने भाभी बनाया है और खूब रात भर हम जगे और हमने सोचा कि जब भगत जी जीवने बैठेंगे तो कहेंगे वाह रबड़ी तो बहुत जोर की बनी है और फ्रूट क्रीम तो कहना ही क्या है और रसमलाई मलाई आ हा क्या कहना थोड़ी और देव फिर कहेंगे वाह चटनी तो ऐसी है कि चाटते ही रह जाओ है खीर बहुत बढ़िया है अधोटा दूध की है सब कुछ मांगेंगे प्रशंसा करेंगे तो खाने वाले को जब खाने वाला कुछ बड़ाई करता है तो परोसने वाले को बड़ी प्रसन्नता होती है हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को कहीं जाना था अब महाराज जी को तो जल्दी निकलना था तो भूखे न चले जाएं इसके लिए पैसे तो रोज महाराज जी बनाते थे पर संतों ने बनाया सुदामा कुटी की बात है तो लौकी का साग और रोटी दो तो चीज बनेगी अब लौकी के साग में नमक की जगह फिटकरी डाल दी गई पिसी हुई फिटकरी रखी थी और वो नमक के जैसे ही देखने में लगी और वो नमक जितना छोड़ा जाता है राम रस वैसी ही फिटकरी उसमें डाल दी गई अब आप सोचो फिटकरी से तो पूरा कड़वा हो गया साग और जब महाराज जी को परोसने लगे थोड़ा ही बनाया था कढ़ाई में महाराज जी बोले वाह महाराज जी साग कैसा बना बनाने वाले ने पूछा बोले वाह इतना उत्तम बढ़िया साग बन ही नहीं सकता है बहुत ही सुंदर बना है तो और न बोले हाँ लौकी बहुत फायदा करती है सो तो महाराज जी सब पा गए थोड़ा सा वो तो चाहते थे कि कड़ा ही पहुंच के डाल दो लेकिन निकाह तो बची जाता है न तो निका बच गया बच गया तो अब सबको हुआ कि आज की साग पता नहीं कितनी बढ़िया बनी महाराज जी बड़े प्रसन्न हो कि पूरी साग खा गए तो जो बचा हुआ था बनाने वाले ने का थोड़ा चटे तो सही तो महाराज एक कर लेना मुश्किल हो गया इतने कड़वी इतना महाराज जी इतना कैसे खा गए संत कैसे होते वो कहा भी नहीं कुछ भी किसमें क्या पड़ गया है? वो तो समझ गए फिट करिए फिट करिए उससे जहां गए तो महाराज जी को कई बार शौच भी जाना पड़ा वो तो पेट में निकलेगी फिटकरी बाद में महाराज जी से कहा महाराज जी महाराज जी बोले देखो कोई नुकसान नहीं है उसका हमने सोचा ये तो फिट है और ये अनफिट कैसे करेगी फिट ही करेगी तो बोले सब पेट की सफाई हो गई बढ़िया हो गया दूसरा कोई खाता तो खा नहीं पाता उसको फेंका जाता इसलिए हमने उसको पाली है इसको कहते स्वाद से ऊपर उठे हुए महापुरुष पदार्थ का स्वाद संत नहीं लेते हैं भगवान के अधरामृत का स्वाद संत लेते हैं हम लोग पदार्थ का स्वाद लेते हैं और भगवान के भक्त संत अधरामृत का स्वाद लेते हैं। तो द्रौपदी जी ने कहा हमारी तो बड़ी इच्छा थी कि भगत जी कुछ तो बड़ा करेंगे कि ये दही बड़ा बहुत जोर का बनाया गुलाब जामिन तो क्या कहना है और रसगुल्ला तो बहुत ही सुंदर बनाया कुछ तो कहेंगे इन्होंने हमारी सारी कारीगरी पर पानी फेर दिया क्यों एक पात्र मंगाया एक पात्र मंगाया प्रसाद को तो दूर से प्रणाम कर लिया एक पात्र मंगाया बोले जितना बनाया है ना उसका इतना इतना कण सब इसी में डाल दो तो उसी में खीर उसी में कढ़ी उसी में दाल उसी में साग उसी में रायता उसी में चटनी उसी में अचार उसी में कचौड़ी पकोड़ी और खुमरौरी और चिरौरी जो कुछ भी होती है वो सब सारे देश के व्यंजन बने होंगे क्योंकि भगवान की गृहणियां भी सब क्षेत्रों से थी अलग अलग तो सब जगह के व्यंजन बने होंगे बोले सबकी इच्छा थी के कुछ न कुछ ये प्रशंसा करेंगे तो इन्होंने सारे खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों को एक पात्र में डाल लिया और सबको सान के खा गए तो हमारे मन में आया कि भक्त तो बड़े श्रेष्ठ हैं इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन जाति का असर कहाँ जाएगा इनको लगता खाना नहीं आता है सब मिलाजुला जुला सान के खाते हैं हमारी सारी कारीगरी पर पानी फेर दिया इन्होंने भगवान ने कहा ये तो गलत बात आई संत पदार्थ का स्वाद नहीं लेते अब संत से पूछो मानी साची बात जाति बुद्धि आई देखी आए हमारे मन में जाति बुद्धि आ गई सब ही मिलाही मेरी चतुरी चातुरी बिहानी मेरी चातुराई सब सुले में चली गई सब वाल्मीकि जी से पूछा स्वपच वाल्मीकि जी से पूछा कि आपने सबको मिला क्यों दिया बड़ी विनम्रता से स्वपच वाल्मीकि जी ने कहा हे धर्मराज मैं तो बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ आप लोग पूछ रहे हैं और भगवान की आज्ञा है तो मैं निवेदन करता हूँ जीव भोक्ता नहीं है जीव स्वयं भगवान का भोग्य है जीव और प्रकृति ये दोनों परमात्मा के भोग्य हैं परमात्मा एकमात्र भोक्ता है तो भोक्ता भोग्य का स्वाद ले इसलिए हमारे यहाँ संतों में महाराज जी प्रसाद पाते समय जो मंत्र बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म तो बोलते हैं गीता जी का है और यद करोष यदनाश ये, ये जोश दास यद तपस्वी मदर्पणम ये भी बोलते हैं पत्रम पुष्प फलम तोयम ये भक्त्या प्रति तदम भक्त प्रतम अशनामी ये भी बोलते हैं तुदियम वस्तु गोविंद तु समर्पय भी बोलते हैं सब ठीक है लेकिन जो एक विशेष बात संत लोग प्रसाद पाते समय बोलते हैं अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देव जनार्दना एवं ध्यावाति भूंगते स्व अन्न ब्रह्म है प्रभु पायो जब ठाकुर जी ने पा लिया और ठाकुर जी ने स्वाद ले लिया तो हमें स्वाद लेने की क्या जरूरत पड़ गई अहम स्वाद ही लेंगे तो भजन कैसे करेंगे बोलो भक्त भगवान की हमारे महाराज जी सुनाते थे भक्तमाली जी महाराज बोले ब्रज में संतों में बड़े बड़े विनोद होते थे एक महात्मा गए मधुकरी करने तो एक एकादशी थी तो मैया छाछ लिया छाछ राधे से आम मैया राधे से आम छाछ लिया एकादशी है मैया बोली बाबा छाछ तो बीत गई छाछ है, दूध है तो महात्मा बोले अरे साधु को स्वाद से क्या मतलब छाछ नहीं तो दूध ही लिया तो मैया दूध ले आई ब्रिजवासन और ले और दूध ले बाबा ने कमंडल आगे अड़ाई दियो तो वो मलाई जो पड़ गई ना दूध में तो अंगुरिया से मैया रो करी मलाई दूध दूध बाबा जी के कमंडल में जाए मलाई नगर तो बाबा और अरे मैया अलाये बलाये काय को रो कर सबरी चली आने बोलो भक्त भक्त भगवान की अरे बाबा तेरी नजर बड़ी खराब है मलाई पे नजर है बाबा ले जा कोई बात नहीं ले जा मलाई को दूती है वो भैया एक बात हम बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करें जो संत संग्रह परिग्रह से शून्य हैं, धन को विष के समान मानते हैं धन का स्पर्श भी नहीं करते कंचन कामनी से सर्वथा विरक्त हैं, ऐसे परम वीतरागी विरक्त संतों को ही ब्रजवासियों के घर मधुकरी करने का अधिकार है ये कोई फैसन नहीं है कि सबको देख के तुम भी लाख करोड़ रूपया बैंक में जमा है और तुम मैया राधे श्याम सीताराम कह के मधुकरी मांगने लग जाओ कार में बैठ के घूमो मोटरसाइकिल पे घूमो मधुकरी मांगो ये उनके लिए नहीं है पचेगा नहीं ऐसे वैसे का पचेगा नहीं इसलिए मधुकरी मांग के जो भजन करते हैं संत उनको फिर आहिस्ट भजन ही करना चाहिए पूज्य पंडित बाबा का चरित देखिए पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज बाबा श्री ठाकुरदास जी का और एक और विचित्र बात है मधुकरी मांगने निकलते तो अपनी भिक्षा की जो वृक्ष पे डाल के आते किसी को जरूरत हो तो ले जाए कोठरी में नहीं रखते कंबल पैसा तो छूने ही नहीं भरद्वाजी है भरद्वाजी भरद्वाजी एक बार टार्च और मोमबत्ती लेके गए बाबा के पास जब अंधेरे का समय रात को कम से कम कभी जादू रूरत पड़े तो थोड़ा मोमबत्ती जला लें टॉर्च तो बोले श्रीमान जी आप हमको यहां रहने नहीं देना चाहते हैं ले जाइए हमको आवश्यकता नहीं हम किसी वस्तु का संग्रह नहीं करते अपने पास जीवन में टॉर्च और मोमबत्ती भी नहीं रखी हुई राज्यपाल दर्शन करने आया बाबा के एम एमचन्ना रेड्डी थे और बाबा को पता चला कि बड़ी श्रद्धा से आए थे वो दर्शन करने राज्यपाल जी और बाबा को पता चला कि राज्यपाल आ रहे हैं तो बाबा लोटा लेके जंगल चले गए पता नहीं कहाँ गायब है गए वो बिचारे ज्यादा समय बैठ नहीं सकते उनका सब समय फिक्स होता है जितनी समय फिक्स था उतनी देर बैठे और बाद में वो चले गए उसके आधा घंटे बाद बाबा आ गए लोटा का पानी फैला के आ गए बोला हमें भैया राज्यपाल से क्या लेना देना हाँ ये और अंतिम तक बाबा ने ब्रजवासियों की ही मधुकरी पाई तो स्वाद की बात हमने सुना है महापुरुषों से संतों से कि पूज्य पंडित बाबा श्री रामकृष्णदास जी महाराज बड़े बाबा उनके पास संत साधन की बात पूछने आते थे जिज्ञासा करने आते थे तो जिस साधु की कुटिया में सिलोढ़ी होती थी उसके साथ पंडित जी बात नहीं करते थे पंडित बाबा बात नहीं करते थे क्यों बोले ये चटोरा है फिर है तो कभी न कभी नमक मिर्च धनिया मिर्च बांट के चटनी खाने का मन तो करेगा तो जिसने जवान पर अपने नियंत्रण नहीं लगाया उसके साथ चर्चा करने से क्या लाभ होगा भजन का समय नष्ट होगा ऐसा तीव्र वैराग्य था पंडित जी महाराज पंडित बाबा का तो स्वाद तो श्री ठाकुर जी ने ले लिया अब हमें तो अघरा मृत का स्वाद लेना है मैं मिलायो याते आदि प्रभु पायो पाओ स्वाद ठाकुर जी ने पा लिया तो स्वाद उन्होंने ले लिया हमें स्वाद लेने की आवश्यकता नहीं है अब तो सबने भक्त के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और जब प्रणाम किया तो फिर संख बजने लग गया और श्री स्वपच वाल्मीकि ने अपने तेज को युधिष्ठिर में सम्मिलित किया और अंत में विदुर जी ने भी अपने तेज को युधिष्ठिर में ही सम्मिलित किया और युधिष्ठिर भगवान के धाम को पधारे तो इन स्वपच वाल्मीकि का चरित्र भी ग्रंथों में पुराणों में प्रसिद्ध है महाभारत में प्रसिद्ध है ये धर्मांश है धर्मावतार है इनकी भी महिमा कम नहीं है लेकिन वर्तमान समय में अब इसको सुनकर लोग झगड़े का विषय न बनावे क्योंकि अच्छी प्रकार से दुराग्रह शून्य होकर शास्त्रों की बातों को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना चाहिए दोनों प्रकार के भक्त उच्च कोटि के हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भी उच्च कोटि के महान भक्त है ब्रह्मर्षि है और ये भी स्वपथ कुल में उत्पन्न महान भक्त राज हैं इनकी भी महिमा किसी अंश में भी कम नहीं है लेकिन इस समय लोग स्वपच्च बाल्मीकि भक्त को तो बिल्कुल भूल गए जानते हैं कोई और केवल इसलिए दोनों का चरित्र ही श्री प्रिया महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में दोनों के चरित्र को स्पष्ट करके समझा दिया गया तो आज कवि महर्षि वाल्मीकि भयो भयू शुद्ध कर उलटा जापू राम नाम की ऐसी महिमा है कि मरा मरा कहने से भी राम राम हो जाता है मरा मरा जपने से भी राम राम हो जाता है तो महर्षि वाल्मीकि इस प्रकार से उन्होंने राम नाम के जब से ब्रमर्षित्व अवाप्तमान उन्होंने भगवान के स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया और पार्वती जी का स्मरण कर रहे हैं श्री तुलसीदास जी महाराज कहते जब भगवान श, भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि ये विष्णु ये विष्णु पुराण का श्लोक है विष्णु पुराण में भगवान व्यास जी कह रहे हैं श्री रामेति परम नामो राम से सनातनम सहस्र नाम सादृश्यम विष्णु और भगवान व्यास विष्णु पुराण में कह रहे हैं कि श्री राम यह पवित्र सनातन ब्रह्म श्री राम का ये पवित्र सनातन नाम है ये भगवान नारायण भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम के तुल्य एक नाम है राम राम राम राम राम राम राम राम सब कुछ इसी में है हम कल चर्चा कर चुके हैं कि विधि हरिहर भी इसी से प्रकट हैं चारों वेद भी इसी से प्रकट है सारे ब्रह्मांड भी इसी से प्रकट हैं, अग्नि सूर्य और चंद्र भी इसी से प्रकट हैं, और अग्नि सोमात्मकम जगत ये सारा जगत ही राम नाम से उत्पन्न है क्योंकि वेद में लिखा अग्नि सोमात्मकम इसलिए सबका बीज राम नाम है सबका बीज नाम नामा विष्णो धिकम मतम साद्री नाम सहस्रेण राम नाम सम और पद्मपुराण का श्लोक तो आपको याद ही है सबको याद होगा हम केवल संकेत कर रहे हैं आप सुनाएंगे आप लोग राम रामेती बोलिए सबको याद नहीं है लगता है सबको याद नहीं है न अरे भैया याद नहीं तो तो ये बड़े दुख की बात है राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्ुल्यम सहस्त्रना श्री राम नाम वरानने संतों ने राम नाम की इतनी महिमा गाई है इतनी महिमा गाई है हमारे राम स्नेही परंपरा के आचार्य सभी महापुरुषवाणी कार कहीं पढ़े लिखे नहीं कहीं गए नहीं शायद तीर्थ भ्रमण भी नहीं किया जहां थे वहीं बैठकर किसी भी वर्ण में कहीं भी पैदा हुए वहीं बैठकर राम नाम का आश्रय लिया और राम राम करके परम चरम सिद्धावस्था को प्राप्त किया आपने सुना कलयुग में किसी संत के भजन में विक्षेप करने अफ्सरा आई हो इंद्र ने अपसरा भेजी खेड़ापा की घटना है श्री दयाल जी, जी महाराज दयाल जी महाराज कही श्री दयाल जी महाराज और अप्सरा नाच कूद के चली गई श्री दयाल जी महाराज के हृदय में किंचित भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ और अप्सरा ने कहा कि हम श्राप देते तो मंदे हो जा एक बार आंख उठा तुमने हमारी ओर नहीं देखा मेरे रूप का तिरस्कार के मैं स्वर्ग से आई हूं तब आपने गुरुदेव की आज्ञा से कौन सा ग्रंथ है भक्तमान सागर। हाँ सागर नामक ग्रंथ जिसमें भक्तों का संतों का स्मरण है अब करुणा सागर जी पर हमारा थोड़ा सत्संग भी हुआ था खेड़ापा करुणा सागर ग्रंथ उन्होंने गाया और उनकी नेत्र ज्योति आ गई देवराज इंद्र आकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया आप सोचिए ये कलिकाल की घटना है राम नाम की बड़ी भारी महिमा अपरिमित महिमा है कौन उसका कोई पारावार नहीं है। नाम महिमा के इतने इतने दोहे इतने छंद इतने कवित्व इतने पद हैं कि यदि नाम महिमा का संकलन संतवाणियों के आधार पर किया जाए तो हमारे मन में ऐसा आता है कि एक बहुत मोटा ग्रंथ प्रकाशित हो जाएगा फिर भी कोई न कोई बात रह जाएगी इतनी नाम महिमा राम नाम की बड़ी भारी महिमा है श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं बरसा ऋतु रघुपति भगती तुलसी सुदास राम नाम बरबरन जुग सावन भागो मां इसमें कौन महीना चल रहा है सावन चल रहा है बड़ी प्यारी कितनी सुंदर उत्प्रेक्षा है बरसा ऋतु रघुपति भक्ति श्री राम जी की रसरू का प्रेम लक्षणा निष्काम भक्ति वही गर का ऋतु है और तुलसीदास क्या है तुलसीदास माने तुलसीदासी नहीं केवल तुलसीदास तुलसी तुलसीदास सुदास सुदास दास में भी सुप सर्ग लग गया सुदास उत्तम दास लोग कहेंगे कोई सुदास होंगे तो कोई न कोई कुदास भी होंगे समझ में आई बात सुदास होंगे तो कोई कुदास कोई उदास होंगे कि नहीं भाई कोई सुदास होगा तो कोई उदास होगा तो पहले सुदास को बता देते हैं फिर उदास को बताएंगे सुदास उसको कहते हैं चलो एक दोहा बोल बोलिए जिनको कवहू न चाहिए कछ तुम सन सहज सने बसहू निरंतर का सूर निजगे। भगवान संसार से तो नहीं चाहिए भगवान से भी नहीं चाहिए जो सर्वथा अच्छा है निष्काम अब भगवान को छोड़कर दूसरे से आशा नहीं है भगवान का आश्रय छोड़कर किसी का स्वप्न में भी बाणी मात्र से ही किसी का आश्रय नहीं संपूर्ण भगवदाश्रय जिनको है किसी देवतांतर का आश्रय नहीं किसी साधनांतर का आश्रय नहीं अनन्य भाव से केवल और केवल एक भगवान का आश्रय वो सुदास हैं अब कुदास कुदास की परिभाषा करनी नहीं हमको देख लो स्पष्ट हो जाएगा बंच भगत कहा भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा स्वप्न में भी न करें। तो ऐसे जो सुरास हैं वो क्या है साली साली माने धान अब देखो धान को केवल वर्षा की आशा है वो किसी की आशा नहीं वर्षा होगी तो धान बहुत अच्छी होगी बाहर के पानी से बढ़िया धान नहीं होती है वर्षा के जल से धान बहुत सुंदर होती है तुलसी साली सुदास साली नाम का धान है सुदास उत्तम दास और राम नाम जुगवरन रा और माधुअ रकार और मकार ये कौन है बोले सावन भादो मा ये सावन भादो आशय क्या है महाराज जी आशय क्या है बोले भगवान के जो विशुद्ध सेवक हैं दास हैं, वो धान के समान हैं, जैसे धान की पौध को केवल सावन भागों की वर्षा की आशा रहती है ऐसे ही जो सच्चे सुदास हैं, वो तो राम नाम के अतिरिक्त उनकी वृत्ति स्वप्न में भी कही नहीं जाती है वो तो केवल राम नाम की आशा रखते हैं भजन की ही आशा करते हैं हरिनाम के रस से ही वे तृप्त होते हैं हरिनाम को छोड़ करके महाराज जी आप विचार करो ठाकुर जी भी उनके नामस्मरण में कथनचित विक्षेप उत्पन्न करने लग जाएं यदि नामस्मरण में भगवान भी विक्षेप करने लग जाएं तो भक्त ऐसे नाम निष्ठ होते हैं भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं हमारे वृंदावन की घटना है श्री सनातन गोस्वामीपाद ने श्री ठाकुर मदन मोहन जी को अपने माथे पधराया और ठाकुर जी बोले कि बाबा ये सूखी बाटी आप भोग लगाते हैं गले में अटक जाए ने कहा नमक घेर दे करो नमक नमक डाल दिया करो बाटी में तो आपने कहा चलो ठाकुर जी की ज्यादा इच्छा तो है नहीं नमक भी भिक्षा में ले आए आपने देखा मदन मोहन क्या पुराना चित्र रखा है हाथ में ही बाटी का भोग लगा रहे हैं सनातन गोस्वामी जी तोड़ तोड़ के छोटे छोटे ग्रास बना के मदन मोहन जी को जी मारे एक दिन मदन मोहन जी बोले बाबा रामरस तो बढ़े पर नेक घी ऊपर दियो करो फिर गले में अटकेगे नहीं आराम से नीचे चली जाएंगी और न स्वाद और सुगंधु बढ़ जाएगी सनातन गोस्वामी जी बोले महाराज अब समझ में आ गया पहले नमक मांगते थे अब घी की भी की बात सामने रख दी कल कहोगे हम तो माखन मिश्री खाएंगे दूध मलाई खाएंगे रबड़ी खाएंगे तो हम माला फेरेंगे हरिनाम करेंगे कि तुम्हारी दूध मलाई के व्यवस्था में रख लगेंगे इसलिए महाराज रूखा सूखा जो मिले सो प्रेम से पाओ और तुमको ज्यादा चटर मटर खाने की इच्छा है तुम चटोरा ठाकुर हो तो भगत चेता लो बोलो भक्त भक्त भगवान भगवान बोले हमको जजमान चेताना बहुत बढ़िया आता है बस बाबा आपकी आज्ञा चाहिए थी और ठाकुर जी ने जहाज अटका लिया और कितना विशाल मदन मोहन जी का मंदिर बना हुआ आप सब जानते हैं हुँ? राग भोग की संपूर्ण व्यवस्था होगी मदन मोहन जी की लेकिन श्री सनातन गोस्वामी जी उसी रहनी से अंतिम क्षण तक रहकर उन्होंने भजन किया छप्पन भोग आरोगे लगे हूं ऐसा नहीं तुलसी साली सुत जैसे साली नामक धान्य को केवल सावन भादों के जल की कामना रहती है ऐसे ही उत्तम दासों को केवल हरिनाम की ही कामना रहती है भजन से उनका पेट कभी नहीं भरता जितना जब करते चले जाते जितना भजन करते चले जाते उतनी अतृप्ति होती चली जाती है आप सोचो संत श्री दादू दयाल जी ने अपने जीवन में कितना नाम जपा? कितना नाम जोपा है हाँ? हाँ जीवन भर किया हमने संतों से सुना है कि एक खरब नाम जप किया उन्होंने सौ करोड़ का एक अरब होता सौ अरब का एक खरब आप लोग सोच रहे होंगे कि झूठ बोलने का ठेका आपने अकेले ही ले रखा है क्या भैया हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं और हमें संतों की किसी बात पे संदेह नहीं होता है आपका मन कच्चा हो तो आपकी आप जानो हम तो ये जानते हैं कि रोम रोम हर ठोर से भाई रंग का अर्धुन हो सदाई जब नाम खुलता है तो रोम रोम से नाम प्रकट होता है साढ़े करोड़ छिद्र हैं और एक एक निमिष में साढ़े साढ़े तीन करोड़ नाम प्रकट होते हैं कौन गिनती करता है नाम की हर ठौर से रोम रोम हर ठोर से भाई रंकार धुनि हो सदाई और जब ये अवस्था आ जाती है तो अलग से ठाकुर जी को देखना नहीं पड़ता तो राम सिया सबके पितुमाई हरदम सन्मुख परे दिखाई जिधर देखो उधर भगवान दिखाई पड़ेंगे तो इतना नाम जपने वाले दादू दयाल जी उनके शरीर में नाम को छोड़कर कुछ रह नहीं गया था इसलिए कोई कहे एक खरब जप लिया तो कोई आश्चर्य नहीं और जब वे भगवत धाम जाने लगे नारायणा ना की बात है हम उस कुटिया में बैठ के आए जहां वो बैठ के भजन करते थे हम दर्शन करने गए थे वहां जाते हमको तो लगा कि हम किसी अलौकिक जगह में आ गए आज भी उनके भजन की दिव्यता जहां बैठ के वो भजन करते थे तो महाराज जी जो वो जाने लगे भगवान के धाम को संत दादू दयाल जी जिन्होंने जन्म से लेकर अंतिम क्षण तक निरंतर राम नाम जपा तो उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी उनके शिष्यों ने पूछा भगवान आपने तो राम नाम को छोड़कर दूसरा कुछ कहा नहीं बोला नहीं आपने जीवन भर भजन किया है और महान जीवन मुक्त योगियों की तरह आप भगवत धाम प्रयाण कर रहे हैं बैठ कर के आसन से फिर आपको पीड़ा क्या है दुख क्या है आप रो क्यों रहे हैं तो संत दादू दयाल जी ने अंतिम साखी पढ़ी ये उनकी अंतिम साखी है देह हवाले हो रही ये देह पंच तत्व में मिलने वाली है देह हवाले हो रही हंस रही मनमान दादू जैसा नाम था हम राम राम नहीं कर पाए अब शरीर तो द्वारा मिलना नहीं है राम राम नहीं कर पाए जीवन भर राम राम करने वाले को भी तृप्ति नहीं है भजन से तृप्ति हो गई तो भजन का स्वाद नहीं आया भजन से तृप्ति में हो गए तो राम बरन जुग सावन भादो मां किसी प्रार्थना के साथ ठाकुर जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि हम लोग वही सुदास वाली धान बन जाएं और श्री हरिनाम रामनाम कृष्णनाम रूपी सावन भागों बरसते रहे रामनाम के रस की वर्षा होती रहे और ये धान लह रहे भजन की फसल भजन की खेती लह रहे इसी प्रार्थना के साथ और इसी दोहे की समाप्ति के साथ आज के सत्संग सत्र की समाप्ति करते हैं और कल यहाँ से आगे की चर्चा हम करेंगे श्री राम जय राम जय isara <laughs> राधे श्याम जय राधे राधे श्याम, श्याम जय राधे राम जे, राम जे, राम जय राम। जय जय जिन पूज बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का उत्सव चल रहा है दो दिवसों से कल तृतीय दिवस अंतिम दिवस है तो कल मध्यान्ह में पूज बाबा के निमित्त भंडारे का कार्यक्रम है उसमें जरूर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें कल बाबा के उत्सव का, का तृतीय दिवस एवं विश्राम दिवस है जो पूज बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज की स्मृति महोत्सव के रूप में चल रहा है तो कल सभी लोग बाबा का प्रसाद अवश्य ग्रहण करे मध्यान्ह में जय श्री सीताराम रत्नेशर महाज्वालाइन महासर्वोपचारा से गंधा पुष्पा सर्पया धर्मा प्रथम आसन्दे